हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छुस्वेद भाल बरसा जाती रंगीन हास सेली बनता है इंद्र धनुष परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निधान है चिर महान नभ में गर्वित झुकता नशीस पर अंक लिए है दीन चार मंगल जाता नतविश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार कितने मृद कितने कठिन प्राण है चिर महान टूटी है कब तेरी समाधि झंझा लौटे सतहार हार वह चला दुर्गो से किंतु नीर सुनकर जलते की पुकार सुख से विरक्त दुख में समान है चिर महान मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप उर्मे पावस द्रग में विहान है चिर महान जैसे ही उसकी भीतर झलक मिलती है एक क्रांति घट जाती उर्मे पावस द्रग में विहान एक आ जाता मधुमास खिल जाते फूलों पर फूल हो जाती सुबह ऐसी सुबह फिर जो आंखों से कभी मिटती नहीं आंखों में भर जाती सुबह भोर आंखों का हिस्सा हो जाती जिसने अपने भीतर देख लिया उसकी आंखों में प्रभात होता है वो जहां देखे जिसको देखे जिसकी आंख में झांके वहां भी अंधेरा टूटने लगे लेकिन कैसे इसे बांधें शब्दों में रागों में इसे बांधा नहीं जा सकता है इसलिए कबीर कहते हैं अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछुनाही कबीरा जब हम गावते तब जाना गुरु नाहीं पहले हम कितना गाते थे कितना गुनगुनाते थे कितनी प्रार्थनाएं कितनी स्तुतियां कितने भजन कितने कीर्तन कबीरा जब हम गावते तब जाना गुरु नाहीं तब हमने जाना नहीं था नहीं जाना था सुगा लेते थे अब जाना है सक जाते जो नहीं जानते परमात्मा के संबंध में बोलना उनके लिए बहुत आसान है जो जानते हैं उनके लिए बहुत कठिन असंभव ज्यादा ज्यादा इशारे कर सकते हैं बोला नहीं जा सकता सुन मंडल में घर किया बाजे शब्द रसाल कबीर कहते हैं भीतर प्रवेश क्या हुआ विराट शून्य में प्रवेश हो गया सुन मंडल में घर किया बाजे शब्द रसाल और वहां अनहद नाद बज रहा है अब हम क्या गाएं अब हम कैसे गाएं उस अनहद को तो हद में बांधा नहीं जा सकता वह शब्दाती वह निराकार है रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल छोटे छोटे शब्द सीधे सादे शब्द बिना किसी उलझाओ के मगर सचोट कि कोई अगर रांची हो तो जगा जाए कि कोई अगर राजी हो तो अमावस टूटे और अभी सुबह हो रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल भीतर देखा रोआ रोआ दिया हो गया और परमात्मा प्रगट हुआ परमात्मा ही गुरु है इसलिए हम गुरु को परमात्मा कहते वो प्रतीक मात्र क्योंकि हमने जाना हजारों बार जाना हजारों कबीर हो गए नाम ही अलग है नानक कहो कि दादू कहो कि फरीद कहो सब कबीर ही है इन सब ने एक ही बात जानी कि परमात्मा ही गुरु है अगर परमात्मा ही गुरु है तो इसका बाहर हमने प्रतीक बनाया कि हमने बाहर के गुरु को भी परमात्मा कहा यह सांकेतिक है इसमें इशारा छिपा है इसमें इशारा है कि पहले गुरु को परमात्मा समझ के चलो तो एक दिन तुम परमात्मा को गुरु की तरह पाओगे सुन सरोवर मीन मन शून्य का सरोवर और कबीर कहते हैं हम तो मछली हो गए नीर तीर सब देव और अब जल भी उसका थल भी उसका नीर भी उसका तीर भी उसका सुधा सिंधु सुख बिल सही बिरला जाने बेव और अब हम अमृत के सागर में हम आनंद विभोर हो रहे हैं सुख बिल सही खूब मजा ले रहे हैं, मस्त हो रहे हैं विरला जाने भेव, कोई विरले व्यक्तियों ने ही इस भेद को जाना है लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, इस भेद को जानते ही एक रहस्य पता चला कि वही है सब तरफ वही है लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल उसका ही रंग छाया है लाल रंग बहुत सी बातों का प्रतीक है एक तो सुबह का प्रतीक प्राची लाल हो जाती है भोर का प्रतीक दूसरा मनुष्य के जीवन का प्रतीक क्योंकि रक्त लाल है रक्त मनुष्य की जीवनधार है उसके बिना मनुष्य नहीं उसके बिना जीवन नहीं तो जीवन का प्रतीक और लाल वसंत का प्रतीक क्योंकि फूल ही फूल भर जाते चारों तरफ फूल ही फूल हो जाते सब तरफ लाली फैल जाती और लाल प्रतीक है यौवन का युवावस्था का ताजगी का नवीनता का ये चारों बातें परमात्मा के संबंध में सच है वह सदा नवीन कभी पुराना नहीं होता वह सदा युवा है कभी बूढ़ा नहीं होता वह जीवन है वह बोर है सदा सुबह उस लोक में कभी अंधकार नहीं उजियारा ही उजियारा और वह मधुमास है वसंत है वहा फूल ही फूल खिल रहे है और सुगंध ही सुगंध ओढ़ रही है इसलिए हमने पूरब में सन्यास के रंग को भी लाल चुना वो इन चारों प्रतीकों को अपने भीतर लिए लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल उस मेरे प्यारी का रंग लाल है जहा देखता हूं उसका रंग ही मुझे दिखाई पड़ रहा है और भी चकित करने वाली बात यह कि लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल और ये तो बाद में पता चला कि लाल को देखते देखते कब मैं भी उसके रंग में रंग गई कब मैं भी डुबकी खा गई ये तो बहुत बाद में पता चला कि उसको देखते देखते मैं भी वही हो गई उसके जैसी ही हो गई तुम जो देखते हो धीरे धीरे वही हो जाते, जो व्यक्ति सौंदर्य को देखता है सुंदर हो जाता जो व्यक्ति संगीत में डूबता है संगीत में हो जाता जो व्यक्ति ध्यान में डूबता है वह ध्यान रूप हो जाता जो व्यक्ति प्रेम में डूबता है वह प्रेम हो जाता जो व्यक्ति परमात्मा में डूबता है वह परमात्मा हो जाता जिन पावन भूई बहु फिरे घूमे देश विदेश पवित्र तीर्थों की यात्रा की देश विदेश घूमा इस तलाश में कि कहीं कोई भूमि मिले जहाँ से उससे संबंध जुड़ जाए जिन पावन भूई बहु फिरे घूमे देश विदेश पिया मिलन जब हो आंगन भया विदेश और जब उससे मिलना हुआ तो अपने घर का आंगन भी विदेश हो गया और तो वो कहा मिलता सब विदेश हो गया ये देश ही विदेश हो गया यह जीवन यह देह यह मन यह तन यह पृथ्वी यह लोक सब विदेश हो गया आंगन में सारी बात कह दी कबीर ने पिया मिलन जब हो आंगन भया विदेश सखी वह घर सबसे न्यारा जहा पूरन पुरुष हमारा जहां न सुख दुख सांस झूठ नहीं पाप न पुनः पसारा वहां कोई द्वंद नहीं कोई द्वैत नहीं है वहां ना सुख है ना दुख है। समझना है सूत्र को साधारणता तुम्हारी धारणा ये होती है कि वहां दुख नहीं है सुख ही सुख वह धारणा गलत है जहां दुख नहीं है वहां सुख भी नहीं हो सकता घबरा मत जाना कि अगर वहां सुख नहीं तो फिर खोजे ही क्यों सुख के भी ऊपर कुछ है सुख तो दुख का ही दूसरा पहलू है सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो अंग हैं। हर सुख में दुख छिपा है और हर दुख में सुख छिपा है इसलिए दुख आए तो बहुत घबराना मत सुख आता होगा और सुख आए तो बहुत अकड़ मत जाना ये दुख के आने के संदेश आने लगे यह दुख आता ही होगा इसके ही पीछे छिपा चला आ रहा है जो जानता है दुख में दुखी नहीं होता क्योंकि वो जानता है ये केवल सुख का ही एक रूप है और सुख में सुखी नहीं होता क्योंकि वो जानता है ये दुख का ही एक रूप है धीरे धीरे सुख और दुख उसके लिए समान हो जाते इससे समता पैदा होती संभाव पैदा होता है पैदा होता है और सम्यक्त संन्यास की आधारशिला है जहां न सुख दुख वहां सुख दुख दोनों ही नहीं उस अवस्था को ही हमने आनंद कहा है लेकिन कुछ भी कहो हम ऐसे ना समझ हमारी ना समझी उसमें से कुछ ऐसी व्याख्या निकाल लेगी जो सत्य के अनुकूल नहीं होगी हमारे असत्य के अनुकूल होगी आनंद कहा हमने तो आनंद का मतलब हम समझने लगे महासुख मगर हमने सुख जोड़ ही लिया हमारे शब्दकोशों में लिखा होता आनंद यानी महासुख महासुख में तो महादुख भी होगा इसलिए बुद्ध ने आनंद शब्द का उपयोग नहीं किया आनंद शब्द को ही छोड़ दिया क्योंकि देखा कि लोग उससे भ्रांति में पड़ रहे हैं उनकी आकांक्षा ही गलत हो जा रही वो सुख की ही तलाश कर रहे हैं परमात्मा का नाम दे रहे हैं सिर्फ महासुख की तलाश कर रहे हैं और नाम परमात्मा का लगाया हुआ है लेवल भर परमात्मा का है भीतर सब संसार की ही आकांक्षा भरी पड़ी मुल्ला नद्दीन के घर में मेहमान आए हुए थे भोजन चल रहा था पत्नी नमक लाना भूल गई थी तो मुला ने कहा ले आता हूँ भागा किचन में गया बड़ी देर लगी लग बड़ी खटर पटर डब्बों की आवाज इसका खोलना उसका बंद करना मेहमान भी थक गए पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो क्या जिंदगी भर वहीं रहे हो तुमसे कुछ कभी होगा कि नहीं होगा नमक ही नहीं मिलता मुला ने कहा मैंने कितने डब्बे खोल दाने नमक का कुछ पता नहीं पत्नी ने कहा अंधे हो अरे तुम्हारे सामने ही जिस डब्बे पे मिर्ची लिखा है उसी में नमक पत्नियों के भी राज राजते अक्सर तुम्हें किचन में यह हालत मिलेगी डब्बे पे कुछ लिखा डब्बे के भीतर कुछ पति को धोखा देने का इससे और क्या उचित उपाय हो सकता है पति को भी धोखा बच्चों को भी धोखा कोई एक महिला के किचन में दूसरी महिला काम कर ही नहीं सकती सारा मामला रहस्यपूर्ण होता है इतना तो पक्का है कि जिस डब्बे पे मिर्च लिखी उसमें मिर्च नहीं होगी हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है वहां डब्बों पे हम कुछ लिख लेते परमात्मा की खोज मेरे पास लोग आ जाते हैं परमात्मा को खोजना मैं कहता हूँ सच में तुम्हारा परमात्मा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या नहीं बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं तुम कहा है कि नहीं खोज कर रहे खोजी करनी होगी तो वो तुम्हारी करेगा वारंटी निकालना तो वो निकालेगा तुम क्यों परेशान हो रहे है तुम इतने उपद्रव कर रहे हो कि उसके आते ही होंगे पहरेदार यमदूत इत्यादि भैंसों पर सवार हो तुम घबराओ मत तुम्हें खोजने की कोई जरूरत नहीं तुम सच्ची बात कहो क्या चाहते हो तब उनकी सच्ची बात निकलती कि जीवन में बड़ा दुख है तो पहले क्यों नहीं कहते कि जीवन में बड़ा दुख है सुख चाहते हो कि हां सुख चाहते आनंद चाहिए और हमने सुना कि परमात्मा यानी सचिद आनंद परमात्मा से किसको लेना देना है आनंद चाहिए और आनंद का तुम्हारा मतलब तुम्हारा है ज्ञानियों का नहीं ज्ञानियों का अर्थ होता है आनंद से जहां न सुख है न दुख बुद्ध ने आनंद शब्द छोड़ दिया आनंद की जगह उपयोग किया शांति ना दुख न सुख सारी अशांति गई सब शांत हो गया कोई सुख दुख की तरंगें न रही इसलिए बुद्ध का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा इस देश में बुद्ध जब जिंदा रहे तो प्रभाव पड़ा पड़ना था क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति मौजूद हो प्रभाव न पड़े ये कैसे हो सकता है लेकिन बुद्ध के जाते ही बुद्ध धर्म इस देश से समाप्त हो गया उस समाप्त होने में बहुत कारणों में एक कारण ये था कि बुद्ध ने तुम्हारी आकांक्षाओं को कोई सहारा नहीं दिया तुम कहते हमें आनंद चाहिए बुद्ध कहते फालतू की बात है वहां कैसा आनंद वहाँ तो बिल्कुल शून्य शून्य तो तुम उनसे कहते कि फिर हम जरा सोच विचार के आए कि शून्य में जाना है कि नहीं जाके भी वहां क्या करेंगे इससे यही भले कुछ खटरपटर तो है कुछ तो है शून्य शून्य शब्द में आकर्षण नहीं मालूम होता कोई बुलावा नहीं मालूम होता ऐसा नहीं लगता कि बस एकदम गले लग जाए शून्य शब्द सुन के ऐसा होता है कि भाग खड़े हो कि जितने दूर निकल सको निकल जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि शून्य की झपट में आ जाओ बुद्ध कहते हैं वहां शांति शांति आदमी को दुख भला सुख ना हो तो मगर शांत होने को कोई राजी नहीं क्योंकि तो शांति में क्या रस मरघट का सन्नाटा एकदम शांति ही शांति आदमी तो कहता है इससे तो दुख ही बेहतर कम से कम कुछ तो उलझाव बना रहता है कुछ समाचार कुछ घटनाएं घटती रहती आदमी दुखी होना पसंद करेगा बजाय शांत होने के क्योंकि दुख में व्यस्तता तो रहती जरा तुम सोचो एक बार बैठ के सोचना कि अगर सच में ही ये हो जाए कि तुम एकदम शांत हो गए तो तुम्हें खुद ही डर लगने लगेगा शांत एकदम एकदम शांत भीतर कोई हलचल नहीं कुछ नहीं फिर करेंगे क्या इससे तो ऐसे ही बेहतर करने धरने को भी है सोच विचार को भी है जीवन में कुछ रंग रौनक भी है अब सभी बैठ गए शांत हो गए शांत होने में भी आकर्षण नहीं मालूम होता और बुद्ध ने और भी जड़ काट दी आखिरी लोग कहते कि आत्मा को पाना बुद्ध कहते आत्मा वगैरह कुछ है ही नहीं जब तुम भीतर जाओगे तो पाओगे आत्मा वगैरह कुछ नहीं है ही नहीं कुछ बस सन्नाटा है शून्य शांति लोग पूछते तो कोई तो शांत होगा बुद्ध कहते कोई नहीं सिर्फ शांति है वहां कोई शांत है ऐसा भी नहीं तो लोग बुद्ध से बार बार पूछे तो फिर इतनी काहे के लिए मेहनत करें कि बैठे वृक्षों के नीचे तप कर रहे कहे के लिए आंख बंद कर रहे ध्यान कर रहे किस लिए इसका प्रयोजन क्या है बुद्ध के प्रभाव में तो बैठ गए लोग मगर बुद्ध के हटते ही भाग गए अपने अपने घर जाओ इसमें क्या सार है हिंदुस्तान से बुद्ध धर्म की जड़ें उखड़ गई जड़ें उखड़ने का कारण बुद्ध ने तुम्हारी क्षमता के बाहर के शब्दों का उपयोग किया सीधा सीधा उपयोग किया लेकिन हिंदुस्तान के बाहर बुद्ध धर्म की जड़े जम गई क्योंकि हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म उखड़ा तो बौद्ध भिक्षु ने राज समझ लिया उखड़ने का कारण क्या है वो वो कारण उन्होंने सुधार लिए तो जब चीन में जाकर उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा वहां महासुख मिलेगा इसलिए चीनी शास्त्रों में शून्य की चर्चा नहीं है महासुख शांति की चर्चा नहीं परमानंद ये बात जची यहां उन्होंने जो भूल की थी वो भूल फिर चीन में नहीं की तिब्बत में नहीं की लंका में नहीं की वर्मा में नहीं की जापान में नहीं की हिंदुस्तान को छोड़ के सारे एशिया में बौद्ध धर्म फैल गया मगर विकृत होके फैला बुद्ध की मूल बात टूट गई बुद्ध का मूल संदेश शुद्ध न रहा शुद्ध हम बचा सके मैंने सुना है कि एक सम्राट जो रोज रात देर तक नाच गाने में मस्त रहता शराब पीता और फिर 12 बजे 2 बजे दिन में सोकर उठता एक रात जब विदा हो रही थी नर्तकियां और नींदों से आ नहीं रही थी बजे होंगे कोई पांच ब्रह्म मुहूर्त नींद नहीं आ रही थी तो उठ के अपने बगीचे में आ गया कुछ अजीब सी बात मालूम हुई उसने पूछा अपने दरबारी से जो उसके साथ था कि ये किस चीज की बास आ रही उसने कही मालिक बास नहीं है ये सुबह की ताजी हवा ये सुबह की ताजी हवा की सुगंध ये बास नहीं है उसने जीवन भर से ताजी हवा का अनुभव ही नहीं किया था तो रात देर तक नशा चलता नाच गान चलता सिगरेट होक्का इत्यादि चलता होगा धुआं धाम फिर सो जाता होगा फिर दो बजे उठता होगा सूरज के तो उसने दर्शन ही नहीं किए थे ब्रह्म मुहूर्त का तो उसे कुछ पता ही नहीं था तो सुबह की ताजी हवा उसको ऐसी लगी जैसे कि कोई गड़बड़ बात हो रही कुछ ठीक मामला नहीं मालूम होता हमारी आते बन जाती हम अपनी आतों से जीते मैंने सुना है एक आदमी एक चौराहे पर गिर पड़ा बेहोश होके उस चौराहे के चारों तरफ गंधियों की दुकानें थी आयुर्वेद में इस तरह की सूचनाएं हैं कि कुछ खास सुगंधें होती हैं बड़ी तीव्र जो बेहोश आदमी को सुघा दी जाए तो वो होश में आ जाए उसके भीतर तक चोट करती गंधियों की दुकानें थी एक गंधी को दया आ गई वो अपनी तिजोड़ी में से सबसे बहुमूल्य गंध निकाल के लाया उसने इस आदमी को सुंघाई बजाय होश में आने के वो हाथ पर तड़फाने लगा पैर पटकने लगा भीड़ लग गई थी एक आदमी भीड़ में खड़ा तो उसने कहा कि तुम मार डालोगे उसको ये क्या सुंगा रहे हो बंद करो मैं उसको भली भाज जानता हूं वो कौन है? ये मछली बेचने वाला है मैं भी मछली बेचने वाला था हटो इसकी टोकरी कहां है वहीं टोकरी पास में पड़ी थी जिसमें मछलियां बेच के वो लौटा था उसने टोकरी उठाई उसमें गंदा कपड़ा था जिसमें मछलियां बांध के लाया था उसमें थोड़ा पानी छिड़का और टोकरी पूरी की पूरी उस आदमी के सिर पर उलट दी उसने गहरी सांस ली एकदम होश में आ गया टोकरी उठाई उसने कहा भाई किसने मुझे बचाया कोई दुष्ट मेरी जान लिए लेता था ऐसी दुर्गंध ऐसी दुर्गंध की मैंने अपने जीवन में नहीं देखी मछलियों की सुगंध मिलते ही मेरे प्राण में प्राण आ गए जिंदगी भर जो मछलियों में रहा है उसे मछलियों में सुगंध मालूम होने लगती है तुम्हें दुर्गंध मालूम होगी मछली में लेकिन जो मछलियों में ही रहा है उसे मछलियों में गंध सुगंध बन जाती है बुद्ध बिल्कुल शुद्ध भाषा बोले वही उनका कसूर था तुम चाहते हो ऐसी भाषा जिसमें तुम्हारी अशुद्धियां मिली हो आनंद जस्ता है मोक्ष जस्ता है मुक्ति हो जाएगी तुम मुक्ति का क्या अर्थ लेते हो अगर तुम अपने भीतर खोजबीन करोगे तुम्हारा मतलब यही होता है कि वहां सब करने की स्वतंत्रता होगी और क्या मतलब होगा कि जो दिल में आएगा करेंगे मोक्ष का मतलब तुम्हारे मन में यही होगा गहरे में अगर खोजोगे अचेतन में अगर खोजोगे कि फिर जो दिल में आएगा करेंगे मुक्ति का मतलब ही एक फिर कोई बंधन नहीं लेकिन बुद्धने का मोक्ष कोई मोक्ष नहीं तो क्यूँकी तुम तो मिठी जाओगे उसके पहले कैसा मोक्ष किसका मोक्ष निर्वाण हो जाएगा निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना जैसे दिया बुझ जाता है ऐसे तुम बुझ जाओगे कहां का मोक्ष सब खत्म तो लोग बार बार अनेक घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन में बार बार यही पूछते कि जब सभी मिट जाएगा सभी खत्म हो जाएगा तो आप क्या उपदेश देते हैं किस लिए इतना उपदेश देते ये इतने भिक्षु क्या कर रहे हैं ये सब मिटने की तैयारी कर रहे हैं सार क्या हमें सार भी हमारे ही हिसाब का होता है मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं अगर हम ध्यान करेंगे तो उससे समृद्धि बढ़ेगी समृद्धि ध्यान से मैंने कहा भैया कुछ होगी तो वो भी चली जाएगी तुम ध्यान करते रहे कोई जे भी काट ले तुम ध्यान करते रहे कोई को तिजोड़ी खोल कर ले जाए। समृद्धि बढ़ेगी लेकिन महर्षि महेश अमरीका में लोगों को समझाते कि अगर भावाती ध्यान उनका ध्यान जिसको वो ध्यान कहते करोगे जो कि ध्यान बिल्कुल नहीं है ना कुछ भावातीत है उसमें ना कुछ ध्यान तो समृद्धि बढ़ेगी पदोन्नति होगी स्वास्थ्य मिलेगा युवावस्था देर तक ठहरेगी अमेरिका में जो जो चीजें लोगों को चाहिए जिन जिन के लिए लोग दीवाने वो सबका आश्वासन देते चलती है बात फिर फिर बाजार में उस बात की कीमत बन जाती है लोग जो चाहते ये सूत्र कबीर के तुम ठीक से समझ लेना ये ठीक बुद्ध के ही वचन भाषा अलग है कबीर कहते हैं जाना सुख दुख वहां सुख नहीं दुख नहीं साथ झूठ नहीं वहां ना सत्य है ना असत्य है तुमने अभी तक यही सुना है कि वहां सत्य है चौदमा खंड सच्च खंड वो भी नहीं वहां वहां झूठ ही नहीं तो सत्य कैसा पाप न पुण्य पसारा पाप तो है ही नहीं पुण्य भी नहीं है वहां इस भ्रांति में मत लेना कि पाप यहां छूट जाएगा पुण्य की पोटली बांध के ले जाओ कुछ ना ले जा सकोगे ना पाप न पुण्य नहीं दिन रैन न दिन है न रात चंद नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा वहां कोई ज्योति भी नहीं लेकिन उजियारा है अलौकिक प्रकाश है मगर वह प्रकाश तुम्हारा प्रकाश नहीं क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तो ज्योति से होता है वह सिर्फ प्रकाश है कोई ज्योति नहीं बिन बाती बिन तेल ना कोई बाती है ना कोई तेल ये तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ने की चेष्टा चल रही है कि तुम्हारे द्वैत की धारणा छूट जाए नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं वहां न ज्ञान है ना ध्यान जब तप नहीं वेद कि तेब न बानी वेद है न कुरान है न कुछ भी नहीं करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहां हैरानी ये सब खत्म ये सब यही की बकवास है करनी धरनी रहनी गहनी धर नहीं अधर न बाहर भीतर न तो वहां बाहर है कुछ न भीतर न धर न अधर पिंड ब्रह्मंड कछुना ही पांच तत्व गुण तीन नहीं ताखी शब्द न नाही वहां कुछ भी नहीं साक्षी तक समाप्त हो गया क्योंकि किसका साक्षी रहोगे वहा कोई विषय नहीं बचता जिसके साक्षी बने रहोग जहा द्वैत गया वहां दर्शन भी गया दृष्टा भी गया दृश्य भी गया ज्ञान भी गया ज्ञे भी गया ज्ञाता भी गया ध्यान भी गया ध्याता भी गया ध्यय भी गया जहा द्वंद चला गया जहां दो न रहे वहां हमारी सारी भाषा व्यर्थ हो गई मूल न फूल बेल नहीं बीजा बिना व्रक्ष फल सो है कबीर कहते हैं समझो तो समझ लेना फल तो है वहां सिद्धि तो है वहां परम सिद्धि है वहां मगर फूल न फल मूल नहीं बीजा वहां न बीज है न मूल है न फूल है न बेल है सिर्फ फल रह गया सिर्फ आत्यंतिक उपलब्धि है ओहम सोहम कबीर कहते हैं ये तुम्हारे ओहम सोहम भी नहीं देख रहे हो कि अगर उनको कोका कोला का पता होता तो जरूर कहा होता ओहम सोहम कुछ भी नहीं है ये मंत्र तंत्र अध ना वहां कुछ ऊंचा है न कुछ नीचा है श्वासा लेखन को है और न वहां श्वास को देखने वाला है विपसना भी वहां काम नहीं करेगी कि बैठे अपनी श्वास देख रहे न वहां श्वास है न कोई देखने वाला है नहीं निर्गुण नहीं अवगत भाई नहीं सूक्ष्म अस्थूल न कुछ सूक्ष्म है न कुछ स्थूल है न निर्गुण है न सगुण है नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई ये सब जग के मूल न अक्षर है ना अज्ञात है ये सब जग के मूल ये द्वंद ही जग के मूल है जहां पुरुष तहवा कछुनाही जहां परमात्मा है वहां और कुछ नहीं बचता जहां पुरुष तहवा कछुना कह कबीर हम जाना और कबीर कहते हैं ध्यान रखना हम जान के कह रहे हैं ये हम कोई पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे ये कोई शास्त्रों का उद्धरण नहीं दे रहे जहां पुरुष तहवा कछुना ही कह कबीर हम जाना ये अनुभव से कह रहे हैं उस शून्य में उतर के कह रहे हैं उस शून्य में खोकर कह रहे हैं, हैं। हमारी सेन लखे जो कोई पावे पद निर्वाण बड़ा प्यारा वचन है हमारी सेन बस इशारे सेन साफ साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि साफ साफ कहने में बात बिगड़ जाती है जितना स्पष्ट कहोगे उतना ही बात परमात्मा से दूर हो जाएगी वह परम रहस्य उसे साफ साफ कैसे कहोगे हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाण कबीर कहते हैं हम हमने जो इशारा किया इसको अगर देख लो तो निर्वाण का परम पद तुम्हारा है पालोगे निर्वाण शब्द का उपयोग किया कबीर ने भी ठीक बुद्ध जैसा बुझ जाओ मिट जाओ खो जाओ क्योंकि जहां तुम मिटे वही परमात्मा है जब तक तुम हो परमात्मा नहीं कबीर कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न वो गली बड़ी सक्री है उसमें दो नहीं समा सकते जीसस का भी प्रसिद्ध वचन है कि रास्ता सीधा है मगर बहुत सकरा है सकरा इतना कि दो नहीं समा सकते इसलिए तुम इस आसाम में मत जाना कि तुम भी पहुंच जाओगे वहां तुम तो छूट जाओगे बहुत पीछे परमात्मा का अनुभव किसी और का अनुभव नहीं है अलग खड़े हो के तुम परमात्मा परमात्मा में एक हो जाओगे जैसे गंगा सागर में एक हो गई जैसे बूंद गिरी और सागर हो गई ऐसे तुम भी उसके साथ एक हो जाओगे तुम्हारा तो निर्वाण हो जाएगा तुम तो गए सदा को गए फिर लौटने का भी कोई उपाय नहीं तुम तो महाशून्य हो जाओगे लेकिन उस महाशून्यता में ही आनंद है उस महाशून्यता में ही परम सफलता है परम सिद्धि है उस महाशून्यता में ही मोक्ष उस महाशून्यता की ही तलाश जिन्होंने जाना है जय संतोषी मैया उंगलियां पकड़ रहे हो चांद की तरफ देखो कुरान कोई सिर पे लिए कोई वेद लिए मरे जा रहे हैं दबे जा रहे हैं भारी हो गए हैं वेद सदियों सदियों का भार हो गया टीका टिपणियां, जुड़ती चली गई जुड़ती चली गई इंच भर सरकना मुश्किल पहुंचने की तो बात अलग शास्त्रों का बोझ भारी खो गया इसका पता ही नहीं फुर्सत कहा अंगुली को ही सास श्रृंगार में लगे मैं एक घर में मेहमान था सुबह उठ के स्नान करने जा रहा था तो जिस कमरे से निकला देख के हैरान हुआ वहां एक छोटे सा मंदिर बना रखा था उन्होंने उसमें गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए चलो कोई बात नहीं गुरु ग्रंथ साहब रखो तो कोई हर्जा नहीं मगर उनके सामने एक लोटा रखा और दतोन रखी मैंने कहा भैया तुम गुरु ग्रंथ साहब चलो ये भी ठीक था कि कृष्ण जी की मूर्ति होती और तुम दत्तौन रख देते दे, चलो समझ में आती बात हालांकि उन्हें भी कोई दत्वन की जरूरत नहीं है मूर्ति की क्या दत्तौन मगर पुस्तक मगर वो साहब शब्द दिक्कत दे रहा गुरु ग्रंथ साहब अब जब साहब है तो फिर दत्ोन भी करेंगे मैंने उनसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती टूथपेस्ट रखो अरे साहब है दतौन करेंगे कहां की पुराने चलन में पड़े नीम की दत्तौन बिचारे साहब को सड़ोगे नरक में अगर साहब को ऐसा दतौन करवाए और फिर रोज टोड़ो लाओ एक दफा बुरुस खरीद लो और बिना का केक, पैकेट रख दो, हो सदा के लिए निपटारा करने दो तो साहब को जितना करना <laughs> लोग भी अद्भुत हैं, क्या क्या अद्भुत लोग उनकी अगर कारगुजारियां देखो तो बड़ी हैरानी होगी धर्म के नाम पर चल रही सारी कारगुजारी गणेश जी की पूजा चल रही तुम्हें आदमी नहीं मिलते पूँ। और क्या क्या खूबियां और गणेश जी बैठे है पर? चूहे पर चूहों ने क्या बिगाड़ा और चूहे पे गणेश जी को बिठा लेंगे? असली तो उल्टी है रात वा गणेश जी को कमरे में छोड़ो चूहे गणेश जी पे बैठे मिलेंगे गणेश जी कुछ भी न बिगाड़ लेंगे मगर आदमी की और धर्म के नाम पर क्या क्या कूड़ा करकट चल जाता है अच्छे नाम फिर कुछ भी उनके पीछे चलता रहता है फिर पंडे हैं पुरोहित उनकी दुकानें, उनके व्यवसाय वो अपने व्यवसायों को समझाने के लिए कुछ भी समझाते रहते ऐसी ऐसी बातें समझाते हैरानी होती बीसवीं सदी है या अभी हम कोई 5000 साल पुराने जमाने में रह रहे हैं। मैं एक वेदांत सम्मेलन में भाग लेने गया था भूल से ही मुझे बुला लिया लोगों ने एक सम्मेलन में बस एक ही बार लोग मुझे बुलाते वहां मेरी झंझट हो गई झंझट सीधी साफ थी एक स्वामी जी लोगों को समझा रहे थे कि हमारे शास्त्रों में तो सारा विज्ञान भरा हुआ है हर चीज अरे ये जर्मन हमारे वेदों को चुरा के ले गए और उन्होंने हमारे वेदों में सब निकाल लिया हमारे वेदों में क्या नहीं लोग बड़े भक्ति भाव से सुन रहे कोई पचास हजार लोग मेहनत चकित कि ये मैंने पूछा जब मैं बोला कि अगर तुम्हारे वेदों में सब कुछ लिखा ही है ये सब चीजें क्यों नहीं बनाई मैंने पूछा कि तुम कुछ चीजों का उत्तर दो कम से कम यही बताओ कि साइकिल को वेद में क्या कहते छोड़ो हवाई जहाज वगैरह साइकिल साइकिल का पंचर कैसे जोड़ा जाता है इसके लिवेद में कहीं कोई जगह है और इतने दिन तक तुम क्या करते रहे कम से कम साइकिल तो बना लेते मगर वो समझा रहे थे लोगों को हर चीज वैज्ञानिक हिंदू चोटी इसलिए रखते कि वो वैज्ञानिक बिजली से बचाने के लिए एक लोहे का डंडा लगा देते वैसा बिजली से बचाने के लिए चुटैया खड़ी कर देते और लोग बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे की आह अपने वेदों में भी कैसा कैसा विज्ञान क्या क्या रहस्य भरा हुआ पड़ा धर्म इन मूलताओं का नाम नहीं और वो थे स्वामी जी वो तो बिल्कुल सफाचट थे तो मैंने उनसे कहा स्वामी चुट कहा है? इसका क्या विज्ञान लेकिन इसी तरह की मूलता की बात है कि हम खड़ाऊ पहन के चलते थे क्योंकि वहां एक नस होती पैर में वो खड़ाऊ को पकड़ने में दबी रहे तो उससे आदमी ब्रह्मचारी रहता है के पागलों तो फिर ये बर्थ कंट्रोल वगैरह के तऊप्र क्यों कर रहे खड़ाऊ बांट दो तो भैया तो बचेगी जब ब्रह्मचारी का ऐसा सस्ता नुस्खा तुम्हें मालूम है मगर पूर्ण बातों को भी वो अगर हमारी हो और उनके लिए कोई व्यर्थ के तर्क भी देता रहे तो हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती हमारे शास्त्र हमारे पंडित पुरोहित इसी तरह व्याख्या करते रहते कि हमारे अहंकार को तृप्ति देते रहे और अहंकार ही बाधा है फिर वो अहंकार हिंदू का हो मुसलमान का हो जैन का हो ईसाई का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अहंकार बाधा है अहंकार को विदा करो तो परमात्मा प्रवेश करे इसको कोई तख्ती पर लगा के और पूजा करने की जरूरत नहीं इस इशारों को समझो गुणो जियो ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं जैसे तुम शून्यवत हो एक दिन 24 घंटे ही प्रयोग करके कर देखो ऐसे जैसे तुम हो ही नहीं फिर कोई गाली दे जाए तो तुम हो ही नहीं तो गाली शून्य से आर पार निकल जाएगी और तुम बड़े हैरान हो गए तुम नहीं हो इसलिए आज गाली कोई प्रभाव नहीं करती कोई गले में माला डाल जाए तो भी ठीक